करती हैं ये देवता का काम है उधर सूर्य रूप प्रकाशित कर रहा है तो आंख उसको देख रही है सूर्य भी हो रूप भी हो पर आंख न हो तो रूप मालूम नहीं पड़ेगा खूब सुगंध फैल रही हो हवा भी चल रही हो लेकिन नाकई न हो तो कहां से मालूम पड़ेगा तो ये देवता हमारे शरीर में बैठे हुए हैं इनको दुख में डाला तो किसने डाला इनको दुख में डाला तो रावण ने डाला ये जो अहंकार है ये जो मोह है संसार में अहंकार और मोह के कारण ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को दुख में डाल देता है अपने को बंधन में डाल देता है तो देव कंटक है रावण उसको भगवान श्री रामचंद्र ने मारा उसकी सेना का भी संहार किया अब सुग्रीव लक्ष्मण के साथ सीता जी के साथ अयोध्या जी में आए अयोध्या मगमद रामो हनुमत प्रमुख ईर प्रतः अयोध्या उस स्थान को बोलते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए बाकी न रह जाए अत्यंत शांति अत्यंत समता परम शांति न योध्या जोद्यो न्योध्योज्या सा अजोद्या जिस नगर में युद्ध करने के लिए कोई है ही नहीं किसको मारें किसको पीटें किसको निकालें वेद में वर्णन है अयोध्या का अयोध्या शब्द ही है ऋग्वेद में अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम द्वारा अजोद्या देवा नाम अयोध्या क्या है कि देवताओं की नगरी है इसपे आठ चक्र पर ये स्थित है और नौ इसमें दरवाजे हैं। ये अयोध्या का स्वरूप है और इसी अयोध्या में भगवान रामचंद्र सीता ये सब रहते हैं अभिषेक हो गया हनुमान जी भी वही है वशिष्ठाधि महात्मा भी वही हैं और सिंहासन पर भगवान रामचंद्र हृदय सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र विराजमान है प्रवृत्ति के गढ़ का राजा रावण होता है और अयोध्या के राजा भगवान राम होते हैं अवध जहां वध ही न हो उसका नाम अवध अवध अवध जहां अवधान ही अवधान हो उसका नाम अवध और सबकी अवधि हो जाने पर जिसकी प्राप्ति होए सो अवध अवधि हस्त ये अवध ये अवध तत्व है अब सिंहासन पर भगवान सीताराम विराजमान वशिष्ठादी बड़े बड़े ऋषि हनुमान जी हाथ जोड़ के सामने खड़े अब हनुमान जी तो कैसे हैं कृतकार्यम काम कर लिया है उन्होंने कृत निराकांक्षम ज्ञानापीक्षम महामति रामचंद्र भगवान का जो काम है वो तो उन्होंने कर दिया है कृतकृत्य है हनुमान जी कृतकृत्य हैं अपने स्वामी का सब काम उन्होंने कर लिया है निराकांक्षम अपने लिए उनको कोई आकांक्षा नहीं है परन्तु ज्ञानपेक्षम ज्ञान की अपेक्षा है बिना जिज्ञासा हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती जिज्ञास जिज्ञासा माने ज्ञान की इच्छा ज्ञासो में इच्छा जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा वही ज्ञान का पात्र है जिसके हृदय में ज्ञान की इच्छा है उसके हृदय में तो ज्ञान ज्ञानामृत जाके टिकेगा और ज्ञान की इच्छा ही जहां नहीं है वहां ज्ञानामृत जाकर टिकता नहीं है तो ये हनुमान जी के मन में ज्ञान की इच्छा थी अच्छा ज्ञान की इच्छा तो हो परंतु योग्यता न हो जिसको बहुत मोटी मोटी बातों को समझने में जो कपड़ा ही समझने लग जाएगा और ही समझने में जिसकी अक्कल लगी रहेगी और ईट ही पत्थर में जिसकी अक्कल लगी रहेगी उसकी अक्कल ईंट पत्थर छोड़ करके परमेश्वर में कभी जाएगी ही नहीं तो जो असल में जिसकी बुद्धि केवल ज्ञान की अपेक्षा रखती है और बुद्धि है ज्ञान के सिवाय बुद्धि में और कोई आकांक्षा न हो महामतिम हनुमान जी महामति हैं और ज्ञान की इच्छा उनके अंदर मौजूद है धर्म में बोलते हैं कि धर्म का अधिकारी कौन होता है एक तो अर्थी धर्म से जो चीज मिलती है उसको चाहता हो अर्थी और समर्थ जिस काम के करने से वो चीज मिलेगी वो करने में समर्थ हो विद्वान समझता हो कि साधन से साध्य की प्राप्ति कैसे होगी और शास्त्रेण अपर्जुदस्ता किसी ने टोका ना हो <coughs> <coughs> टोकने से यात्रा भी करती हो हम लोग पहले घर से निकलते थे तो हमारे बाप दादा कह देते थे अरे भाई टोक दिया इसने जाओ जरा पांच कर, आ, पांच मिनट ठहर जाओ पानी पी लो फिर आगे बढ़ो इसने तो रास्ता काट दिया टोक दिया आ, तो शास्त्रेण अपरजुदस्ता यदि कोई मना करता हो कि तुम्हें ये धर्म करने में अधिकार नहीं है तब जब चलेंगे उसको करने के लिए तो वासना के आवेश से चलेंगे अहंकार के जोर से चलेंगे और अहंकार के जोर से वासना के आवेश से निषेध का उल्लंघन करके चलेंगे और निषेध का उल्लंघन करके चलेंगे तो वासना और अहंकार के कारण वहां धर्म दूषित हो जाता है इसलिए चार बात होना धर्म के अधिकारी में आवश्यक है परंतु ज्ञान का अधिकारी दूसरे ढंग का होता है वो अर्थी समर्थ विद्वान अपर्युदस्त नहीं होता कि तब क्या होता है का उसमें विवेक जागृत हो एक बार विवेक माने उचित अनुचित का नित्य अनित्य का सत्य सत्य का दुख सुख का विवेक करके और दूसरी पार्टी को छोड़ने का सामर्थ्य होए विवेक होए फिर वैराग्य होए और वैराग्य से सममादी संपत्ति आवे जीवन में और संसार का बंधन बड़ा दुखदाई मालूम पड़े इससे छूटने की इच्छा होए और उसके बाद गुरु गुरूप सदन हो ये गुरु के पास न जाना अहंकार की पहचान है कुछ भी विद्या का अभिमान हो बुद्धि का अभिमान हो अभिचार से हो विचार से हो अभिमान जरूर है तो विवेक वैराग्य समाधि सख सम्पत्ति मुमुक्षा उसके बाद गुरु सदन तद विज्ञानार्थम स गुरू समेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मष्टम ये पांचवा उसके बाद श्रवण और यदि श्रवण मात्र से ही वस्तु समझ में आ जाए तो आगे कुछ नहीं और यदि श्रवण में संशय हो तो मनंग और मनन में ठीक होने पर भी यदि स्थिरता नहीं आती हो तो निधि और फिर साक्षात्कार तो इसका अर्थ हुआ कि चार और चार दो दोनों तरफ आठ साधन और एक बीच में गुरू पे सदन गुरु पे सदन ध्री है गुरु की शरण में जाना धुरी है और विवेक वैराग्य समाधि सट सम्पत्ति और मुमुक्षा ये चार अरे पहले हैं और चार अरे श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार ये पांच हैं ये नौ चक्र आ, ये नौ चक्रों से ये ज्ञान ज्ञान का रथ चलता है ज्ञान का रथ चलने के लिए नौ आ, नौ धुरी जिनमें एक गुरु प्रसदन ही मूल में है यही बीच में होगा तो पहले के समदमादी आवेंगे और यही बीच में होगा तो पीछे के श्रवण मननादी आएंगे अब हाथ जोड़ के हनुमान जी खड़े हैं तो राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता तुम हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करो राम सीता मुबाचीदम वृहि तत्वम हनुमते हनुमान जी को तत्व बताओ जहाँ जरा भी अभिमान होता है यहां तक कि कर्म का अभिमान भाव का अभिमान ध्यान का अभिमान समाधि का अभिमान योग का भी अभिमान अपने मैं को किसी भी आरोपित वस्तु के द्वारा जो बड़ा बनाकर रख रहा है कि हम बहुत बड़े हैं वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता तो श्री रामचंद्र ने कहा निष्कलम सोयम ज्ञान स्व पात्र नो नित्य भक्तिमान ये हनुमान निष्कलमस है इसके अंदर कोई दोष नहीं है ये ज्ञान का पात्र है और हमारे प्रति भक्ति भी रखता है सो जानकी जी ने कहा कि ठीक है आपकी आज्ञा है और ये मैं भी समझती हूँ कि ज्ञान के पात्र हैं तब राम का निश्चित तत्व उन्होंने बताया हनुमते प्रपन्नायो, सीता लोक विमोहिनी, रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदम्दाधि निर्मु सत्ता अगोचरम आनंदम निर्मल शातम निर्विकार निरंजनमीन न स्व प्रकाशम अकलमशम हमको याद है एक महात्मा के पास ले गए थे बेरबीचंद फोदार हमको नागपुर वाले तो वो महात्मा झूले में ही रहते थे वो वेदांत की चर्चा हुई थोड़ी उसके बाद उन्होंने पूछा की ब्रह्मानुभूति के लिए तुम महावाक्य की आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता मानते हो कि नहीं मैंने कहा मानते हैं क्योंकि ये स्वयं साक्षात परोक्ष होने पर भी आत्मत्वे अज्ञात हो रहा है ये आत्मा साक्षात परोक्ष होने पर भी ब्रह्मत्व अज्ञात हो रहा है तो ये तो जब तक कोई के बोल करके नहीं समझावेगा किसी ध्यान से किसी योग से किसी उपासना से आ, ये आ, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है बोले कि हाँ यदि तुम ये मानते हो कि वाक्य की, की अपेक्षा है तब तो वेदांत के योग्य हो वेदांत के अधिकारी हो और यदि तुम वाक्य की जर्ज -जर आवश्यकता ही नहीं मानते हो तो अभी जोगी रहो उपासक रहो धर्मात्मा रहो वेदांत तत्व मस्यादि महावाक्य की अनिवार्य आवश्यकता माने बिना कोई वेदांती हो ही नहीं सकता वो तो वेदांत के संप्रदाय का लोप कर रहा है वेदांत के संप्रदाय का विरोधी है लो भाई तो इसी से ये सीता स्वयं उपनिषद रूप हो गईं और हनुमान जी को समझाने लग गईं, क्योंकि हनुमान जी प्रपन्न है हनुमते प्रपन्नाय सीतालोक विमोिनी रा परिधि अयमात्मा ब्रह्मी परम ब्रह्म ब्रह्मा रामं परं ब्रह्मा सच्चिदानंद मद्वयम हनुमान ये राम साक्षात परम ब्रह्म है और ये सच्चिदानंद हैं सत माने होना नहीं सत माने है। होना जो है वो तो बदलता है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है माने बदलता जा रहा है तो उसको सत नहीं बोलते उसके लिए संस्कृत भाषा में भवन शब्द का प्रयोग कर भवति, भवति माने बदल रहा है अपने में परिवर्तन हो रहा है ईश्वर भवति नहीं है कतब क्या है ईश्वर अस्थि सत्य है अस्तित्व सत्य वो है अस्तित्व अस्तित्वपलब तत्व भाव भारत अस्तित्वपलब्ध से तत्व भाव प्रसिद्ध थी वो है और चित्त चित्त माने स्वयं प्रकाशते जो प्रकाशित करता है दूसरे को वो सापेक्ष है जो दूसरे से प्रकाशित होता है वो भी सापेक्ष है कहिए कैसा है कहिए तो स्वयं प्रकाश है चेतती अकर्मक धातु है चिन्होती चिन्हती सकर्मक धातु है जो चयन करता है और चेतती प्रकाशत अकर्मक बिल्कुल इसका कोई किसको प्रकाशित करती है क्या ये प्रश्न ही नहीं इसका स्वरूप है इसका साच स्वभाव है ये प्रकाशित होता है ये आनंद आनंद माने निरतिशय ऐश्वर्य निरुत्तर इसके बाद दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसी विशालता है और अद्व इसमें द्वय नहीं है द्वय माने दो ये दो क्या होता है ये बहुत मजेदार है ये जो लोग उपन्यास कहानी की तरह वेदांत की पुस्तकें पढ़ते जाते हैं ना उनकी समझ में नहीं आता है वो सीधी बात है और अपने आप बांचने से भी नहीं होता ये जब कहते हैं कि तत्व माने अद्वय ज्ञान ये भागवत में स्पष्ट है वदंती तत्विदस्त तत्व जज ज्ञानमद्वयम तत्विदस तत्व वदंती किम तत्ज अद्वयम ज्ञानम तो वहां तत्त तो अद्वय शब्द का क्या अर्थ है ज्ञान के दो विवर्थ होते हैं एक इदम एक अहम् ज्ञाता बन गया ज्ञान ज्ञाता बन गया घड़े को देखकर और ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा से ज्ञेय घड़ा बन गया तो सच्चा ज्ञान क्या है काद्वय जिसमें घड़ा और घड़े को जानने वाला जीव ये दोनों जिसमें पैदा नहीं होते हैं अद्वयम जिसमें न ज्ञाता है और न ज्ञेय है ज्ञाता और ज्ञ के भेद से रहित और दोनों का अवभाषक स्वयं प्रकाश जो तत्व है उसको अद्वै ज्ञान कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्र अगोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिन स्व्रकाशम अकलमशम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम कोई चीज मालूम पड़ती है तो स्वयं मालूम पड़ती है कि किसी उपाधि से मालूम पड़ती है उपाधिमाने पास रखी हुई चीज अपना गुण तो उस पर नहीं डाल रही है उपाधिमाने उपस्थित्वा आधत्ते जैसे शीशे के पास लाल फूल रखा हुआ है और लाल फूल के कारण शीशा भी लाल मालूम पड़ रहा है तो शीशा की लालिमा वास्तविक नहीं है और उपाधिक है तो परमात्मा में कोई उपाधि ही नहीं है तो उसके उसके अंदर जो प्रतीति होती है वह उपाधिक कहाँ से हो गई होगी तो ये जो अहम है अपना आत्मा उसके उपमाने पास स्थित होकर अंतकरण अपना कर्तृत्व अपना भोक्तृत्व अपना कर्म अपना भोग आत्मा में डालता है और जब देखते हैं कि अद्वै तत्व में तो अंतःकरण भी बिना हुए भाष रहा है तब इसकी निवृत्ति हो जाती है सत्ता मात्रम अगोचरम ये सत्ता मात्र है माने सक्रिय नहीं निष्क्रिय सविशेष नहीं निरविशेष और अगोचर तत्व है बस तो थोड़ा सा और है ये में तो लोग कहेंगे ना कि रोज रोज ऐसा ही वेदांत रहेगा है ना तो हमारे पल्ले क्या पड़ेगा तो ऐसे लोग बोलेंगे ना तो ये तो बस आज याद का है थोड़ा सा बाद में तो ये बड़ी सुंदर राम कथा है हो इसमें सर्व आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिन आत्मान स्व अकलमशम ये परमेश्वर क्या है का आनंद है सबसे अधिक प्रेम मनुष्य का अपने आप से ही होता है आप चाहे देख लो कितना भी शरीर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वो तो इसके छोड़ने से हमारा दुख मिट जाएगा शरीर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जब तक सुख मिले तब तक तो ठीक क्योंकि सुख अपना आत्मा है निर्मलम इसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं है कोई सो रहा हो आदमी कथा में भी हो या बाहर हो आप जरा उससे पूछिए क्यों जी सो रहे हो तो क्या बोलता है न न तो क्यों ऐसा क्यों बोलता है क्योंकि क्यों? वस्तुतः अनिद्र है उसके अंदर निद्रा है नहीं और वो वही पहुंच गया था आदमी अपना दोष कबूल क्यों नहीं करता कोई कहो तुम वेभिचारी हो तुम चोर हो इनकार कर देगा नहीं नहीं मैं नहीं तो क्यों ऐसा करता है असल में भीतर कहीं निर्दोष आत्मा का अस्तित्व है और वहां से अपनी निर्दोषता की छाया पड़ती है और उसी के कारण वो स्वयं निर्दोष वस्तुता निर्दोष है इसलिए अपना दोष कभी कोई स्वीकार करना चाहता नहीं तो ये आत्मदेव जो है ये आनंद है माने परम प्रेमास्पद स्वयं हैं इनमें कोई मलिनता नहीं है और शांतम कितनी दुनिया आई और कितने आए अरे जा रे जा तेरे जैसे कितने छोड़ दिए कितने आए कितने, कितने, कितने गए अब तू क्या सिर पे चढ़ने के लिए आया है निर्म निर् शांतम ये शांत है निर्विकारम निरंजनम इसमें कोई विकार नहीं है यदि इसमें विकार होए, तो विकार का साक्षी कौन हो आ जाओ वेदांत की बात थोड़ी सी तो सुनाएगी क्योंकि सार्वजनिक रूप से बहुत कम बोलते हैं तो, तो हमारे वृंदावन में जब कोई जिज्ञासु होते हैं पूछते पाछते हैं तब बोलते हैं निर्विकारम निरंजनम आत्मदेव निर्विकार है देखो शरीर बच्चा था जवान हुआ बुढा हुआ लेकिन आत्मा भी कभी बच्चा हुआ कभी जवान हुआ कभी बुढा हुआ कोई विकार नहीं होता कितनी बार क्रोध आया और चला गया कितनी बार काम आया और चला गया और कितनी बार लोभ आया और चला गया ये उनके साथ गया क्यों नहीं था? अरे जब काम गया तो ये भी जाता क्रोध गया तो ये भी जाता लोभ गया तो ये भी जाता, तो ये भी जाता। तो नहीं निर्विकारम नर्ते सियाद विक्रियाम दुखी साक्षिता का अधिकारीणा बिना विकार हुए आत्मा दुखी नहीं हो सकता और यदि आत्मा विकारी हुआ तो साक्षी कौन होगा अनुभव इसलिए धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षतो हम विक्रिया बुद्धि के सहस्त्र सहस्त्र विकारों का ये साक्षी है का इसलिए निर्विकार है दुखी यदि भवेद आत्मा कह साक्षी दुखी न हो कैसे हम दुखी हो गए दुखी हो गए हमने अब तक हजारों बार कहा होगा और सोचा होगा कि हम दुखी हो गए पर वो तो ऐसा मारा जो दुखीपना आज याद ही नहीं आता उस दिन तो ऐसे रो रहे थे कि हाय हाय हाँ, हाँ, हम दुखी हैं है? और अब इस दुख से छुटकारा नहीं होगा अब तो मरे अब तो हमेशा के लिए गए है न ऐसे अब तो डूबे परंतु आज उस दुख की याद ही नहीं आती और हम तो ज्यो के त्यों हैं वो दुख गया सारा है ना और वो आ, दुखी पना गया और मैं वही का वही हूँ ज्यो का त्यों हूँ ना दुख रहा ना दुखी पना रहा तो असल में दुख भी ऐसे दुनिया में आते जाते रहते हैं और दुखी पना भी ऐसे ही दुखी पना भी आता जाता रहता है कोई अपने मन में कोई बात आवे और समझ ले समझ ले कि बस अब तो आगे कुछ नहीं है बस हम हमेशा के लिए दुखी हो गए क्या नहीं ये रामायण का एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है कल्याणी बतगाथेयम वाल्मीकि रामायण का ये वचन एक बार नहीं चार बार वाल्मीकि रामायण में आया है कल्याणी बतगाथेयम लौकिकी प्रतिभाति में ए जीवंत मानंदो नरम भर ये लोकोक्ति ये दुनिया की कहावत बिल्कुल सच्ची है और कल्याण देने वाली है आप अपने मन के आवेग के साथ बह मत जाइए अभी तो ही आपके मन में आज आया है थोड़ी देर के लिए आया है एक बाढ़ सी आई है एक तरंग सी आई है एक तूफान सा आया है आप जिंदा रहिए बस ये थी जीवन तम आनंदो नरम वर्ष सतादपी यदि आप जिंदा रहेंगे तो सौ वर्ष के बाद भी आपके जीवन में आनंद आएगा इसलिए आप अपने को निराश मत कीजिए निश्चल मत कीजिए ये तो निर्मल शांत निर्विकार निरंजन निरंजन है हो निर्मल आनंद है निरंजन शब्द का अर्थ अभ्यक्त भी होता है इंद्रियों से भोगा जाने वाला आनंद नहीं इति अज्य अंजन अंजनाता निरंजन इति अजयत अनैना इससे भी होता है अजयत अनैना इति अंजनम आंख में अंजन लगाते हैं कि उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए अब परमात्मा को कौन सा अंजन लगाएंगे कि उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए अरे बाबा उसके तो बिना आजन के ही आंख ऐसी कटीली है ऐसी कजरारी आंख है उसकी कि अंजन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं तो अंजन माने माया अंजन माने मल अंजन माने कज्जल उस परमात्मा में कोई भी दूसरी चीज नहीं है सर्वव्यापिन आत्मान स्वप्रकाशम अकलमशम वो सर्वव्यापी है सर्वव्यापी शब्द का अर्थ भी सर्वव्यापी शब्द का अर्थ भी लोग अपने आप जो पढ़ते हैं वो तो नहीं समझते हैं। सीधी सीधी बात आपको तो सुना क्योंकि दर्शन भेद से सर्वव्यापी शब्द का अर्थ भी जुदा जुदा होता है तो इसको कौन जाने देखो आर् समाज में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं कि नहीं मानते हैं ना सर्वव्यापी तो मुसलमान लोग भी ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं ईसाई भी सर्वव्यापी मानते हैं तो जो लोग सामान्य रूप से अपने मन से पढ़ते लिखते हैं वो लोग समझते हैं कि जैसे सबका सर्वव्यापी है वो इसी वेद वेदांत का सर्वव्यापी भी हो परंतु तो तो बात ऐसी है कहते हैं जैसे एक लोहे का गोला है आग में डाल दिया अब आग से बिल्कुल लाल लाल हो गया वो आग रूप हो गया तो उस लोहे के गोले में आग व्याप्त हो गई आग व्याप्त हो गई तो बोले कि उस गोल गोला गोलब व्यापी है आग गोलब व्यापी है लेकिन वो लोहे का गोला दूसरा है और उसमें व्यापक आग दूसरी है वेदांत का सिद्धांत बिल्कुल ऐसा नहीं है वो तो जैसे घड़े में माटी है सर्वमूर्त मूर्त न विभुत्व मूर्त का संजोगी होना विभु होना है क्या नहीं सर्वोपादानत्व न विभुत्व सर्वं खलवेदम ब्रह्म ये सब परमात्मा का स्वरूप है सब वही है हजार खड़े भी वही है घड़ा भी वही है हजार घड़ा भी वही है घटा तो भी वही है कौन का मृत्यु का और भागवत में तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ढंग से समझाया हुआ है कि ये व्यक्ति और जाति जाति व्यक्ति विभागों विभागो वस्तुनि कल्पिता वस्तुनि कल मृत वस्तुनि जाति व्यक्ति विभाग घट गटत्व तो विभाग कल्पिता जैसे मिट्टी में एक घड़ा और हजार घड़ा और घड़ों की किस्म का किस्म की किस्म घड़ों की ये केवल घट गट, घट गट, घटित हैं केवल गढ़ी हुई हैं दरअसल मिट्टी में न एक घड़ा है न हजार घड़ा है न घड़े की आकृति का कहीं संसर्ग है मिट्टी में कहीं संसर्ग है ही नहीं इसी प्रकार ये जो परमात्मा है सर्वव्यापी माने उसमें न सर्व गढ़ा गया है न सर्व का वजन है न सर्व का स्थान है न सर्व की उम्र है और न सर्व से अलग रह करके वो कोई उसमें है वो तो सब वही वही है ये वेदांत की दृष्टि से एक एक शब्द भी जो न्याय में न्याय वैशेषिक में उस शब्द का जो अर्थ होता है वो वेदांत में नहीं होता जो जोग सांख्य में होता है वो भी वेदांत में नहीं होता ये तो अलग अलग प्रस्थान है अलग अलग दर्शन है और जो लोग निगुरे होते हैं ना अपने आप पढ़ते हैं वो गड़बड़ घोटाला गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं न्याय का जोग में जोग का न्याय में न्याय जोग का वेदांत में तो उनकी समझ में बात आती नहीं है ये परमेश्वर सर्वव्यापी है और सर्वव्यापिन आत्मानम स्वप्रकाशम अकलमशम ये कौन है आत्मा ही है आत्मा माने जो जागृत अवस्था में ये घर को स्त्री को पुरुष को सबको देख रहा है देख रहा है इसका नाम आत्मा आपनौती जो आपनौती जदापनौती स्वप्न में यही देख उपासना के द्वारा सृष्टि बना करके जो देखता है आप देखो सुषुप्ति में यही सबकी निवृत्ति को देखता है और सब में एक रहता है जिस मैंने सपना देखा जो मैं सोया वही मैं जागरूक तो जो जागृत में विषयों को देखता है सपने में नई सृष्टि बनाता है सुसुक्ति में सबका उपसंहार कर लेता है वो वो एक है उसका नाम आत्मा होता है आप नौती इति आत्मा आदत्ते इति आत्मा अति इति आत्मा अतति आत्मा जब चार संतो भावा तस्माद आत्मे दिखते अब भाई कहीं ऐसे कथा कहानी में से आत्मा शब्द याद कर लिया गया हो तो वो तो समझ में आएगा नहीं तो ये सर्वव्यापी आत्मा है माने जो जागृत को देखने वाला है वही सर्वव्यापी है जो स्वप्न को देखने वाला है वही सर्वव्यापी है जो सुसुप्ति को देखने वाला है वही सर्वव्यापी है और वो एक है स्व अकलमसम ये स्वप्रकाश है इसको कहीं सूर्य चंद्रमा आदि से रोशनी उधार नहीं लेनी पड़ती इसमें पावर हाउस से रोशनी नहीं आती है ये स्व है और अकलमसम मशीन बिगड़ने से ये बिगड़ता नहीं है बिल्कुल अकलमश है कलमश रहित है तस्मा विधि मूलक प्रकृति स्वर्गस्थित अंतकारिणी सस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीत मतन्द्रता अब सीता जी कहती हैं कि ये तो हुए राम अब मैं क्या हूँ मैं हूँ मूलभ प्रकृति और मुझसे स्वर्ग स्थिति अंत होता है उसकी सन्निधि राम के सन्निधि मात्र से ही मैं सारी सृष्टि करता हूँ तत्सा निध्यान्मया सृष्ट तस्प्यते बुध रामम के सान्निध्य से ही मैंने ये सृष्टि बनाई है परंतु अज्ञानी लोग इसका राम में आरोप करते हैं आरोप करते हैं माने थोपते हैं जो चीज जिसमें नहीं होती ये तथा कथित तथाकथित जैसे बोलते हैं आरोपित कल्पित कल्पित कर्तावे हैं का असल में तो मैंने किया है अब उथई तस्मिन आरोपित है अयोध्या नगर रघु से तिर्मले विश्वामित्र सहायत्वम मख संरक्षण तथा समनम चापंगो महेश मतग्रहणम पश्चात् मदक्ष अयोध्या वासो माया द्वादश वार्षि दंडकार गमनम विराधबध मरीच मरण माया सीता हृतिस्तथा जटाषो मोक्षलाभ कबंध से तथा च श्री जानकी जी रामचरित्र का देखो ग्रंथ की सूची बतानी है विषय सूची इस ग्रंथ में भगवान राम के किन किन चरित्रों का विशेष रूप से वर्ण है परंतु परन्तु इस ये के नहीं कही गई सूची की अब हम सूची पत्र बताते हैं कत देखो ये सब जो चरित्र है ना रामचंद्र का अयोध्या नगरे जन्म रघुवंश निर्मले अयोध्या नगर में रामचंद्र का जन्म हुआ कहा हुआ अत्यंत निर्मल रघुवंश में हुआ रघुवंशियों की विशेषता पूरे वंश की विशेषता है सही सभी व्यस्त विद्यानाम नाम बने विषय ऐसी वार्धके नाम योगे नानते तनुतेजाम रघुवंश की विशेषता क्या है कि प्रत्येक बालक बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करता है जौवने विषयाम जब जवानी आती है तो विषय भोग करता है वार्धके नाम जब बुद्धा होता है तब तो मुनिवृत्ति से मानव प्रस्त होकर रहता है योगे नंते तनुतेजाम और शरीर छोड़ने के समय योग में स्थित हो जाता है ये प्रत्येक रघुवंशी की विशेषता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आई है ऐसे निर्बल निर्मल वंश में रामचंद्र का जन्म हुआ बोले कि रामचंद्र ने जन्म लिया का नहीं मैंने जन्म दिखाई दिया मैवाचरित्यपी एव आदिनी कर्माणी मयैवाचरितान्यपी राम ने जन्म नहीं लिया मैंने राम जी का जन्म कर दिया ऐसे इसका अर्थ ही होता है मैंने रामचंद्र का जन्म कर दिया आरोपयंती रामेमिन निर्विकारे खिला राम तो निर्विकार है सर्वात्मा है कब उसमें लोग आरोप करते हैं तो अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे ति निर्मले विश्वामित्र सहायत्वम रघुवंश में जन्म लेना कौशल्या और दशरथ देखो दशरथ मन रूप है और कौशल्या बुद्धि कुशल बुद्धि है दृश्य त्वग्रे बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्श भी एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमेश्वर का दर्शन होता है तो मन जो है वो निमित्त कारण होता है हो। साक्षात कारण तो सहकारी सा, कारण दशरथ है राम की उत्पत्ति में सहकारी कारण दशरथ वो न होते तो राम कैसे होते यज्ञ करना होम करना सब उन्होंने किया लेकिन असल में राम की उत्पत्ति कौशल्या से हुई दशरथ से नहीं हुई इसी तरह वसुदेव भी केवल सहकारी कारण ही है देवकी मुख्य कारण है भगवान कृष्ण के जन्म में उपदृश्यते त्वे या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी शुद्ध प्रज्ञा के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है मनह कल्पना के द्वारा कल्पित परमात्मा का दर्शन होता है और बुद्धि के द्वारा भ्रम तम का निवारण करने पर जब प्रमा होती है तब शुद्ध परमेश्वर का साक्षात्कार होता है विश्वामित्र सहायत्व मख संरक्षणम तथा अब धर्म की रक्षा में सहयोग देने के लिए यज्ञ की रक्षा करने के लिए ये विश्वामित्र के सहायक होते हैं अहल्या साप समनम ये अनुग्रह का आविर्भाव बरसों से साप में पड़ी हुई जोहल्या ये कथाएं इस रामायण में विशेष विशेष रूप से आवेंगे अहल्या के साप को शांत कर देना चाप भंगो महेश और शंकर जी के धनुष को तोड़ना मद पाणी ग्रहण पश्चात भार्गव से और आ, मेरा पाणी ग्रहण करना मेरे साथ विवाह करना और उसके बाद परशुराम जी के अभिमान को मद को नष्ट करना अयोध्या नगर में 12 बरस तक मेरे साथ रहना इसके बाद दंडकारण्य में जाना वहां बिराध को मारना बिराद बद पंडित विराज ऐसे मरने मरने वाला नहीं था तो बड़ी पंडिताई से विरोध बिराध को मारना पड़ा वो कोई सामान्य सामान्य असुर नहीं था कि बाण से मारे और मर जाए बाण से तो मरता ही नहीं विराध तो बद पंडित यह विराद बधेव ज और माया मारीच की मृत्यु मारिच असल में भगवान का भक्त था अध्यात्म रामायण में तो सभी को भगवान का भक्त बताया गया है कोई कोई तो ऐसा भी कहते हैं विश्वामित्र के यज्ञ में ही भगवान ने जो बाण मारा था भागवत पढ़ने से मालूम पड़ता है कि दोनों मर गए मारिच और सुबाहु दोनों ही मर गए ये तो वो मरा हुआ मरीज जो है वो फिर माया से उतार लेके आया वो वो मरीज का वो शरीर तो नष्ट हो गया था परंतु रामचंद्र ने जो बाण मारा था उसके कारण जहाँ कहीं वो रुने राज रत्न रमणी रथाधिकम राज रत्न रमणी ये शब्द जब उसके कान में पड़ते थे तो व्याकुल भ्या, हो जाता था उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगते थे तो रावण ने जब कहा की चलो तो भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन होगा उनके हाथ से मरना होगा वो अपना बड़ा सौभाग्य समझ के गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मारीच को इतना बुरा काम करने वाला मारीच जो राम को दूर ले गया लक्ष्मण जी को जिसने धोखा दिया सीता जी के हरण में जिसने इतनी बड़ी मदद की लोग कहेंगे बड़ा दुष्ट, बड़ा दुष्ट बड़ा दुष्ट बड़ा दुष्ट तुम भी इसको दुष्ट कहो न गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अंतर प्रेमता से पहचाना अंतर प्रेमतास पहचाना मारीच के जीवन में भी बड़ा भारी प्रेम अंत प्रेम है श्री रामचंद्र के प्रति मारीच में तो अध्यात्म रामायण में तो किसी सभी का ऐसे ही वर्णन है कि अंत में सबके हृदय में बड़ा भारी बड़ा भारी प्रेम है तो माया मारीच मरणम माया सीता हृतिस तथा पुराण में वर्णन आता है कि अग्नि देवता आए और उन्होंने भगवान रामचंद्र से प्रार्थना की जब आपको महाराज ये सब विदा करना है तो सीता जी को हमें दे दीजिए ये हमारी हमारे पास रहेंगी तो सीता जी असली सीता अग्नि में रही और माया सीता का हरण हुआ सीता शांति रूप है सीता ब्रह्म विद्या रूप है वो कभी अहंकार के अधीन होके नहीं रहती है वो तो हमेशा रामचंद्र के साथ ही रहने वाली रावण तो कभी ले ही नहीं जायेंगे जटायु सो मोक्ष लाभ कबंधस्य तथा जटायु को भी मोक्ष दिया हो और जटायु ने तो बहुत बड़ा काम किया था अब देखो ना उसकी जात देखी न पात देखी न तो वो कोई गौड़ ब्राह्मण था न आप जानते हैं न ना सरजूपाही नाठी कोई नहीं था न दक्षिणी न उदीचित कोई ब्राह्मण नहीं अधाम, खाल, खाग, आमिख होगी मांस खाना पीना क्या चाहता उसका लेकिन उसने अपने शरीर का त्याग किया राम के लिए राम के हित के लिए भागवत धर्म का आविर्भाव हो गया वो ये नहीं कि जानबूझ के जो राम के लिए कर रहा है उसी पर भागवत धर्म का आविर्भाव होता है गति सुदीन जि जाचत जोगी बड़े बड़े जोगी जिस गति की याचना करते हैं वो गति राम ने उस गीद को दी जो जाति से भी नीच था और मांस खाने वाला था लेकिन जब हम भागवत धर्म का और रूप देखते हैं अघासुर के मुंह में ग्वाल बाल घुस गए। पछड़े घुस गए पहले गायों के और फिर ग्वाल बाल घुस गए और भगवान घुस गए बोले जहाँ हमारे भक्त वहां वो तो ठीक है सब पर अघासुर का मोक्ष कैसे हुआ अघासुर तो जानता ही नहीं था कि ये कोई परमेश्वर है कि राम है कि कोई प्रार्थना नहीं की थी कि कोई पुण्य नहीं किया था स्वयं भगवान का जो जैसे अजामिल के मुख में आया हुआ नामाभास अजामिल का कल्याण करता है वह वैसे अघासुर के मुख में आया हुआ रूपाभास अघासुर का कल्याण करता है पूतना में क्या था तो वो धर्म चाहती थी कि भक्ति चाहती थी की योगाभ्यास चाहती थी आखिर पूतना क्या चाहती थी कि क्यों भगवान मानती थी की बड़े प्रेम से दूध पिलाने गई थी गई मारन कूतना मारने के लिए गई थी ईश्वर समझ के मारने के लिए नहीं गई थी परन्तु ना उसने कोई यज्ञ किया ना जाग किया ना उपासना करी वहाँ वहाँ वहा, भगवदाचरित धर्म का आविर्भाव है जीवाचरित धर्म नहीं है वहां भगवत धर्म माने भगवान ने जो धर्म उत्पन्न कर दिया किसी किसी जीव के लिए स्वयं भगवान धर्म उत्पन्न कर देते हैं तो पूतना के लिए अघासुर के लिए राजा नृग ने बड़ा धर्म किया था लेकिन उनको गिरगिर होना पड़ा क्योंकि भगवद आश्रय भगवद आश्रय था ही नहीं गजेंद्र ने गजेंद्र ने, ने अपराध किया और उसको गजेंद्र की गज की जोनी में जाना पड़ा परंतु वहां भी भगवान ने आकर उसका उद्धार किया गज जोनी में भी उद्धार आके कर देना अपराधी का ये भागवत धर्म का आविर्भाव है और बिना समझे बुझे जैसे जैसे नाम के बारे में आप सोचते हैं ना, कि नामाभास बेटे का नाम लिया अजामिल ने और उसका कल्याण हो गया वैसे एक ग्वाले का रूप अंजान में आ, एक ग्वाले को चबा डालने के लिए अगासुर ने अपने मुंह में लिया और उसका कल्याण हो गया मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम सकृत जदंग प्रतिमान तरहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम वही उसके मुख में चले गए पूतना का कल्याण हो गया तो ये जो भगवान है नारायण ये जटायु को भी मोक्ष देने वाले हैं कबंद को भी मोक्ष देने वाले हैं सबर्ज्या पूजनम पश्चात सुग्रीवेण समागम आप जानते हैं और ऋषियों के ऋषि लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे पर रामचंद्र भगवान का सील स्वभाव ऐसा कि बड़प्पन तो उनको छू ही नहीं गया था कोई भी आगे मिल जाए छोटा होए बड़ा होए बातचीत अपनी ओर से रामचंद्र शुरू करते थे पूर्वाभिभाषी ये नहीं कि कोई पहले ये छोटा है तो आके पहले नमस्कार करे तब बात करेंगे अरे देखते ही वे स्मित पूर्वाभिभाषी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के बातचीत करना शुरू कर दिया राम भगवान तो ऐसे थे ना महाराज जो सबरी के आश्रम में चले गए बहुत ऋषियों ने कई ऋषियों ने तो मना भी किया कि महाराज आप उसके आश्रम में मत जाइए परंतु चले गए उसके आप पढ़ते ही हैं रामचरितमानस मानस में उपदेश भगवान अयोध्या की प्रजा को करें हनुमान जी को करें सबरी के घर में जाके जो आनंद लिया है भगवान रामचरित में सबरी कहने लगी कि मैं नीच अधम से अधम अधम मैं नारी सिन्मह मैं मतिमंद गवारी अच्छा देखो यदि सबरी ऐसी हो अधम से अधम हो और मतिमंद गवारी हो तो इसमें रामचंद्र की महिमा क्या रहती है स्वयं रामचंद्र उसके घर में गए और वो मतिमंद और वो दीन और वो हीन आ, और अधम से अधम राम जी को अच्छा नहीं लगा हो रामचंद्र भगवान ने कहा सुनवा में सुनवा मैंने उसको दीनहीन जो अपने को बोल रही थी उसको बंद कर दिया कोई भगवान का नाम ले भगवान की पूजा करे भगवान के रूप का ध्यान करे भगवान उसके सामने हुए और बारंबार उसको यही लगे की मैं बहुत दीन हूँ बहुत हीन हूँ तो भगवान से सहन नहीं हुआ बोले सुन सुनिगल क्या बात है महाराज बात यह है कि मैं भक्ति की बात तुमको कहता हूँ उपदेश करता हूँ हाथ जोड़ के बैठ बोले हाँ महाराज आप उपदेश दीजिए आपका उपदेश तो मुझे सुनना ही चाहिए ये तो हमारे भाग्य है अब महाराज बोलने लगे राम जी तो क्या बोले कि प्रथम भगत संतन कर संगा ठीक है वो तो आप लोगों को याद ही होगा दूजी रति मम कथा प्रसंगा पद पंकज सेवा तीसरी भगती अमान चौथी भगति मम गुनगण गलई कपट सजगान भूप महाराज भक्ति का उपदेश किया यहाँ ये नहीं है कि सबरी कोई जिज्ञासु है और रामचंद्र उसको उपदेश कर रहे हैं